प्रतिबोध विजीतम मत अमृत ही विंदते आत्मना विंदते वीरियम विद्याया विंदते अमृतम कैद प्रत्येक बोध में जो व्याप्त है और एक बोध एवं दूसरे बोध का बीच में जो अनुभव में आने वाला साधारण सामान्य प्रकाश है प्रत्येगात्म चैतन्य स्वरूप है उसको जो जानेगा वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और आत्मना विन्द देवीर इसके लिए बता दिया शास्त्र ज्ञान के माध्यम से सामर्थ्य को जब प्राप्त करता है तो आप विद्या के साक्षात्कार होने से विद्या आविंद अमृत इसी पर विचार चल रहा था तो यहां समझना है थोड़ा प्रतिबोध विम मतम को कल यद्य हमने आपको बल्ब का दृष्टान दे के समझाने की कोशिश की प्रकाश को लेकर के बताया लेकिन पता नहीं कहां तक आप उस बात को समझ में अपना दृढ़ कर चुके हैं लेकिन हमें तो यह अनुभव होता है कि सामान्य रूप से हर एक आदमी का यही अनुभव रहता है कि तो एक वृत्ति ज्ञान हुई अनुभव हो गया उसका कुछ तो तो अगला वृत्ति ज्ञान जब अनुभव होता है बीच में क्या है कुछ पता नहीं किसी से भी पूछिए भाई इतना देर जो है डर-डर-डर तो सुना समझ रहा था या बोल रहा था क्या पहले तुमने बोला और फिर बीच में आप बोल रहे हो तो इस बीच में तुम चुप थे उस तो समय क्या था तो कुछ नहीं था मैं चुप था वहां पर उसे अनुभव क्या होता है अज्ञान का अनुभव हो रहा है अंधकार का अनुभव होता है एक विशिष्ट वृत्ति और दूसरी विशिष्ट वृत्ति घटाकार वृत्ति घटाकार ज्ञान हुआ फिर पथाकार ज्ञान हुआ यह कपड़ा है यह ज्ञान हुआ फिर दूसरा जन यह घड़ा है ज्ञान हुआ यह घड़ा है यह ज्ञान हुआ पहले फिर यह कपड़ा है यह ज्ञान हुआ बाद में इन दोनों ज्ञानों का बीच में क्या था कहते मुझे मालूम नहीं लोगों का अपना अनुभव यही होता है वह अंधकार है वह अज्ञान है तो जैसे इसको दृष्टांत से आप समझना चाहेंगे एक आम आदमी का अनुभव रात्रि का बेला है अमावस्या का दिन है चंद्र आदि कोई प्रकाश नहीं है दीपक आदि भी आपने जलाया नहीं है समझ लो उस बीच में आप कई लोग हैं तो हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तार से जलाया जब अपने तार से जलाता है तो प्रत्येक टार्च से एक विशिष्ट प्रकाश निकलती है और आप दूर में खड़े होकर ये सभी टार्च के प्रकाश को देखते हैं तो हम ये आपसे पूछे एक टॉर्च प्रकाश से दूसरे टार्च प्रकाश का बीच में क्या है आप यही कहोगे महाराज अंधकार है अथवा अभी आ रही है डेढ़ महीने बाद दीवाली होगी हा? पंद्रह बीस दिन बाद ही आता है दिवाली है तो उसमें क्या करते हैं आप सैकड़ो दीपक जलाते हैं एक एक कष्ट तेल फूंकते हैं उसमें उसे ज्ञान भी लो कि तेल फूंकने से क्या होगा उससे भी कुछ ज्ञान लेना है आप जला रहे हो प्रत्येक दीपक को एक दीपक अपने जगह पर है दूसरा दीपक अपने जगह तीसरा अपना जगह पर है लाइन से रखा लगा रखे हैं आप प्रत्येक दीपक अपना अपना प्रकाश को फेंक रहा है इसी प्रकार से आपके अंतकरण रूपी दीपक प्रत्येक विषय को लेकर एक प्रकाश को फेंकता है वह विशिष्ट प्रकाश का अनुभव करते हुए ये घड़ा है यह दिन है यह रात है अमुख है अमुख है लेकिन प्रत्येक दीपक का बीच में क्या है एक अंधकार है वहा अंधकार अज्ञान है हन व अंधकार रूप या ज्ञान भी किस धरातल पे हैं वह आपको नहीं दिखाई देता है यही आम आदमी का अनुभव है ज्ञानी का अनुभव क्या होता है जैसे उस दीपक का भी पीछे अंधकार है अंधकार में ही तो दीपक जल रहा है तो दीपक का पीछे भी अंधकार है और दीपकों का बीच में भी अंधकार है इन समस्त अंधकारों का आधारभता जो चैतन्य है जो प्रकाश है वो ज्ञानी अनुभव में आता है फर्क इतना है विशिष्ट प्रतिथि ज्ञानी को भी है विशिष्ट प्रतिथि अज्ञानी को भी है घटपटारी व्यवहार जब कर रहे हैं यह अज्ञानी भी व्यवहार करता है ज्ञानी भी व्यवहार करता है व्यवहार में कोई फर्क नहीं रहेगा आप जिसको भात कहेंगे ज्ञानी अज्ञानी बोलेगा ब्रह्म है वो भी कहेगा भात है वो भी कहेगा लड्डू है व्यवहार में तो यही बोलेगा तो विशिष्ट वृत्ति ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं है लेकिन विशिष्ट वृत्तियों का बीच के जो अनुभूति है जो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतिबोध विदितम मतम उसमें फर्क है अज्ञानी यहाँ बीच में अनुभव करता है अज्ञान को अंधकार को और ज्ञानी उस बीच में केवल प्रकाश को अनुभव करता है इसलिए हमने पहले कल बताया बताते तो सामान्य प्रकाश के बीच में विभिन्न भी प्रकाशों का दृष्टान दिया बल्बों का सामान्य प्रकाश है अनेक ट्यूबलाइट आप जलाओगे अनेक बल्ब जलेंगे तो उसमें क्या होता है सामान्य प्रकाश के ऊपर विशिष्ट प्रकाश एक ज्ञानी का अनुभूति है और टॉर्च का दृष्टान्त दीपावली का दृष्टांत आप लेंगे अज्ञानियों का अनुभूति बीच में वो अंधकार को अज्ञान को अनुभव करते हैं और कदम पीछे में कुछ भी नहीं जानता था बोलतेमूट था तो इसीलिए फर्क केवल विशिष्ट वृत्तियों में नहीं है दो विशिष्ट वृत्ति का बीच में जो अनुभूति है उस अनुभूति में फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी ज्ञानी उस बीच में भी प्रकाश का अनुभव करता है चैतन्य का अनुभव करता है और अज्ञानी वह अज्ञान और अंधकार का अनुभव करता है इस फर्क को ध्यान में रखते हुए कार्य है प्रतिबोध विदित मतम अमृतत्व निविंद प्रत्येक बोध का बीच में जो सामान्य बोध है प्रकाश है ज्ञान है आत्मस्वरूप प्रतिग आत्म तो स्वरूप उसको जो विदित कर लिया जिसने अनुभव कर लिया वह व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है और उसके उपाय भी संक्षेप में बता दिया आत्मना विंदी तो कहते हैं कि जो सामर्थ्य है अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने वाला जो है वह सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है तो उसके लिए अंत तरण शुद्धि के लिए आवश्यक उपासना आदि के माध्यम से ब्रह्म विद्या को हासिल करना पड़ता है और उस ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते करते जब निधि में हम पहुंच जाते हैं तब जाकर विद्या अमृतम का अनुभूति होगी यह बात मंत्र का विचार हुआ क्योंकि प्रत्येक बोध का पीछे वो है चाहे आंख से देखता हुआ वस्तु हो चाहे कान से सुनता हुआ वस्तु हो चाहे सुनता हुआ खाता हुआ पीता हुआ हर वस्तु का बोध का पीछे वो बोध है जब न स्वरूप होता बोध है ज्ञानात्मक है पर सभी बोध का पीछे है ये कैसे पता चलता है कति इस विषय में प्रमाण है आपको उपनिषद में भी कहाता द्रिश्ट, मतेर मनता विज्ञात विज्ञा बता नहीं विज्ञात विज्ञात विद्यते समझ नहीं होता प्रत्येक जो चैतन्य है उस उपाधि के कारण उसको भी वैसा ही कह दिया जाता है जब वहां वैसा नहीं होता जैसे आजकल के जमाने में भी आप देखने में अनुभव कर सकते है इस बात को जो कोई भी मान लो कहीं गया हो वृंदावन गार्डन मैसूर में या आजकल तो कई जगहों में सब बना दिए हैं पानी का प्रवाह होते रहता है जगह जगह अलग अलग बल्ब नीचे से फिट कर दिए हैं और पानी ऐसे नाचता है लगता है कोई नर्तकी नाच रही है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ दिख रहा है और वह जल में रंग भी कहीं लाल जल कहीं पीला जल कहीं हरा जल कहीं नीला जल कहीं बहुरंगिया जल दिखता है लेकिन वो जल में जो रंग दिख रहा है वह जल का अपना नहीं होता वह जल में जो है विशिष्ट जो प्रकाश बीच में से दिया हुआ है वह विशिष्ट प्रकाश मात्र से ही वह सामान्य होता जल के श्वेत में मिश्रित रंग से वह जल भी रंगीन का होता है उसी प्रकार से सामान्य प्रकाश यदि वो न दृष्टा है न श्रोता है न मनता न विज्ञानता कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे अंदर जब दृष्टित्व का अभिमान हो जाता है विशिष्ट वृत्ति बन दृष्टित्व का तब दृष्टा कह हैं जब श्रवण को लेकर हमारे अंदर श्रोतृत्व मानता हूं तब तो उस विशुद्ध ब्रह्म को भी हम श्रोता कह देते हैं किसी उपाधि को लेकर के कह दिया नहीं दृष्टो और दृष्टि प्रलोपोव विद्यते नहीं श्रोतृत्व विपरलोपद्य इत्यादि कह दिया क्योंकि वह जब ब्रह्म है कैसा है विज्ञान ब्रह्मा, ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म विशुद्धम आनंदम ब्रह्म सत्यम ब्रह्म इत्यादि अनेकों मंत्रों से स्पष्ट कह दिया उसमें कोई उपाधि नहीं और निर्बाधित श्रो यहाँ तो गुरु ने एक जगह कह दिया असंगो नहीं सजंगो या, या ये जो पुरुष है जो ब्रह्म वासंगे उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का संग नहीं हो सकता जिसलिए वह नहीं सज्जते असंगो नहीं सज्जते वह कभी किसी उपाधि से सख्त नहीं हो सकता संबद्ध नहीं हो सकता केवल एक भ्रांति मात्र से व्यवहार मात्र से समझ रहे हैं की उपाधियों से सम्मिश्रित होकर के विशिष्ट प्रति होता हुआ हमें लगता है दैन वास्तव में ऐसा नहीं है गीता जी ने विकास वो असक्त होता विश्व का धारण करने वाला है कि ये सारी कल्पनाओं का अधिष्ठान होने से सभी कल्पनाओं का आधार होने के कारण से सभी कल्पनाओं का धारण करने वाला कह कर दिया जाता है जैसे आपके घर में रहने वाला दर्पण है पता नहीं कितने लोग आए गए कितने लोग देख रहे हैं उस दर्पण में लेकिन उस दर्पण में किसी भी चेहरा का छाप नहीं पड़ता यदि सभी चेहराओं को धारण करने वाला वही है सभी का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ता है तो उस प्रतिबिंब में प्रतिबिंब किसी भी प्रतिबिंब को वह दर्पण ग्रहण नहीं करता यदि एक का प्रतिबिंब को यदि पकड़ लिया दर्पण ने पर तो आप जाएंगे तो आपके चेहरा उसमें दिखेगा ही, तो और दूसरे का चेहरा उसमें रह जाएगा जिस प्रकार से वहां आप देखते हैं दर्पण जैसे साधारण जड़ वस्तु की जैसा विलक्षण गुण है कि अपने ऊपर पड़ा हुआ प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं करता आधार तो भले बनता है लेकिन प्रतिबिंब से आसक्त संबद्ध नहीं होता तो उस चैतन्य भ्रम के बारे में क्या कहा जाए जो सारा संसार के कल्पना का आधार होता कहा दी जाए उसे फिर भी उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं भी होता हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्यूँकी यह उसका स्वभाव वस्तु का अपना स्वरूप है इसीलिए स्वरूप का अनुभूति करने के बारे में भी उसी प्रजाण्डक में का आत्मनिव पश्यति पश्ची सब कैसे हो सकता है आत्मनिये व आत्मानम आत्मना पश्यति तीन बार आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया आत्मा में आत्मा को आत्मा से जाना जाता है आत्मा में आत्मा को आत्मा से ही जाना जाता है यह तीन आत्मा का मतलब देने की तीन ब्रह्म है यहाँ तीनों आत्मा का शब्द का अर्थ अलग अलग है आत्मा में मैंने जीवात्म भाव में आत्मान उस ब्रह्मात्म भाव को आत्मना अंतक बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जाता है पहले वाला सप्तम्यंत आत्म शब्द का अर्थ हम लेते हुआ जीव जीवात्म स्वरूप में आत्मान दूसरे आत्मशब्द का होता है ब्रह्मात्म स्वरूप को आप आत्मना तीसरे आत्मना तृतीयांत शब्द आत्मा से मैंने बुद्धि रूपी अंतकर्ण वृत्ति से मनसही आपका व्यम कर यदि यदि मन का विषय नहीं हो सकता है फिर ये मन के द्वारा ही इसको अनुभव किया जा सकता है कैसे होगा वो मन के द्वारा अनुभव में करना है लेकिन वो मन का विषय भी नहीं जब मन का विषय नहीं उसको मन के द्वारा हम अनुभव कैसे करे ये बड़ा विलक्षण बात बनता है इसको समझ लेने के लिए थोड़ा आप चंद्रमा को देखें तो समझ में आएगी कैसे होता यह बात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके आप देखते हैं पूर्णिमा तक चंद्रमा क्या करती है सूर्य के प्रकाश को प्रतिफलित करके हम लोगों की ओर फेंकती है यह होता ना सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा ने उसको प्रतिफलित करके हमारे ऊपर पृथ्वी पर छोड़ता है जैसे जैसे वो ज्यादा ज्यादा होते जाता है पूर्णिमा का अधिन पूर्ण रूप सूर्य का प्रकाश को हम लोगों के ऊपर फेंकता है घूमते जाता है चंद्रमा एक दिन वहां आता है जब प्रकाश बिल्कुल नहीं फेंक रहा है उस समय क्या हो रहा है, है? उस समय क्या होता है सूर्य का प्रकाश तो उस समय पर में भी चंद्रमा पर पड़ रहा है लेकिन प्रतिफलन कहा गया प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष का आरंभ करके अमावस्या का चतुर्दश में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर्यंत, अमावस्या का एक दिन पर्यंत, आप एक रेखा मात्र के रूप में भी उसका प्रकाश को देख सकते हो यानी अमावस्या का दिन कहा जाता है वो प्रकाश वापस किधर फेंका जा रहा है इसको समझना है हम चंद्रमा पर जाके देखे तो कैसे देख पाओगे इसलिए एक दूसरे दृष्टान से समझ लो आपके पास एक दर्पण है तो दर्पण को लेकर के वहां खड़े हो जाओ पठारी बाबा के कमरे के बगल में अभी समय में से आप फेंकिए प्रकाश को मेरे पास यहां समझो सूर्य ऊपर है वह दर्पण चंद्रमा के समान काम कर रहा है और उससे आप लेकर के हमारे ऊपर प्रतिफलन भेज रहे हैं करते करते करते करते वापस सूर्य की ओर दिखाओ दर्पण को कहा दिखाओगे अभी वापस सूर्य की ओर दिखा दो तो सूर्य से प्रकाश दर्पण पर आएगा लेकिन वह प्रकाश का प्रतिफलन उस तो दर्पण से कहा जाएगा वापस सूर्य की ओर जाता है यही बात अमावस्या का दिन हो रहा है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा लेकिन वह चंद्रमा से प्रतिफलन पृथ्वी पर न आकर के वापस सूर्य की ओर जाता है इसी प्रकार से हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि और मन सब कुछ इंद्रिया है विशुद्ध ब्रह्म के प्रकाश चले आया है सूर्य के समान हमारे बुद्धि पर आई और बुद्धि उपाधि से वह दर्पण की जैसे फेंक रहा है चंद्रमा जैसे फेंकता है वैसे वहां का चैतन्य रूपा प्रकाश को लेकर के हम इंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से घटपटादी संसार के विषयों में फेंक देते हैं स्वप्रिय पदार्थ में फेंकते हैं या सुशुद्ध में अज्ञान भी अविद्या फेंकते हैं या वहाँ पर जो लेख अनुभव कर रहे हैं वो सुख पर फेंक देते हैं तो विशिष्ट प्रकाश हम अनुभव करते जाते हैं लेकिन यह मंत्र उस दिन का बात कह रहा है जिस दिन आप मुक्त होंगे जैसे अमावास्या होता है जिसे दर्पण वापस सूर्य की ओर मुका किया गया है उसी प्रकार से हमारी बुद्धि वहां से आया हुआ सूर्य से आया हुआ प्रकाश को यह अंत करण उस प्रकाश वापस सूर्य की ओर सेंगे मैंने ब्रह्म से आया प्रकाश को अंत वापस ब्रह्माकार में ही डाल दे ये घटबट आज संसार न देंगे विशिष्ट वृत्ति न बनाए जाग्रत स्वप्न सुशक्ति अवस्था त्रय को परित्याग करता हुआ तीनों प्रकार के वृत्तियों से परे होता हुआ। बनता हुआ वह अंत करणा जब वापस ब्रह्माकार वृत्ति बना करके ब्रह्म के प्रकाश को ब्रह्म की ओर ही ले चलता है जगती ओर नहीं ले चलता है तब समझो आपकी मुक्ति का अनुभूति होता है इसलिए कठोर में कहा था आवृत चक्षु अमृतत्वि जो मुक्ति की इच्छा करता है उसके सकल इंद्रियों को आवर्त करना पड़ता है माने ये जो द्वार बने हुए नवद्वारे पूरे दे ही ये जो नवद्वार हमारे हैं जिसके माध्यम से यह विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट प्रकाश बाहर जा रहा है उसे बंद करना पड़ेगा प्रतिहार करनी पड़ेगी और श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप की धारणा करनी पड़ती है जब उस धारणा के माध्यम से तो उस ब्रह्मतत्व का ध्यान होने लगता है तो ब्रह्मकार वृत्ती समाधि बनती है तो स्वरूप समाधि का अनुभूति हो है इसके लिए मैंने कहा आत्मनी आत्मान आत्मना पश्यति। आत्मनी आत्मान आत्मना पशुति आंतक का मो समय ब्रह्म प्रकाश जब प्राप्त हुआ है उसको लेकर विशिष्ट प्रकाश जीव भाव से रहकर और जीव भाव के कारण से वासनाओं के अनुसार घटपटाई संसार में प्रवृत्त ना होकर के वहीं से वापस ब्रह्माकार होकर वापस ब्रह्माकार प्रकाश में ब्रह्म प्रकाश में लीन हो जाए सूर्य से वह प्रकाश के दर्पण सूर्य में लीन कर दे रहा है चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश का चंद्रमा में ही जैसे लीन कर देता है उसी प्रेस ब्रह्म से प्राप्त प्रकाश का जीव लेकर जीव भाव में स्थित न होता वापस ब्रह्म भाव में सिर होना इसी को यहाँ पर कह दिया आत्मनी आत्मना आत्मान पश्य ऐसा अनुभूति को यहाँ पर दूसरे शब्द में कह दिया प्रतिबोधवीदम मदम इसी को गीताजी ने कहा स्वयं आत्मना आत्मान वे तत्तम पुरुषोत्तम स्वयं आत्मना दसवें अध्याय के श्लोक में आता है स्वयं स्वयं जीव क्या करता है आत्मा अपने बुद्धि से आत्मा ब्रह्म को वे जानता है पुरुषोत्म तुम भी ऐसे ही जानो ऐसे स्तर से जो है अर्जुन को समझा रहे हैं तो इन सभी मंत्रों के द्वारा यही हमारे निष्कर्ष निकलता है की नहीं विद्या प्रलोप विदते अविनाशित नित्यम विभुम सर्वगतम नित्यम समाय समान जाह अमर अमर तो इत्यादि अनेकों मंत्रों में आया मुंडक मुंडिषद में में वह तो कैसा उसकी धारणा करनी चाहिए हमने यदि मान लो चक्ष हो भी गए प्रत्याहार के साधना में परिपक्व हो जाए प्रत्याहार का मतलब ही क्या है इंद्रियां जो विषयोन्मुक्त होने के स्वभाव वाली है उनको वहां से हटा करके भीतर की ओर करना है योग योग सूत्रकार बहुत सुंदर कहते हैं इस के मामले में यह वृत्ति ऐसी एक विलक्षण नदी है ऐसी नदी संसार में कहीं भी नहीं है जिसने मैं उपमा दे नहीं सकता का, कैसी है वृत्ति नदी वृत्तिरूपी नदी पकाते उभय प्रवना वृत्ति ही वृत्ति बड़ी विलक्षण है उभय प्रवना है अब यदि गंगा जी कभी भारत की ओर चले और कभी चीन की ओर भाग जाए तो हलचल मच जाएगा दुनिया में कि क्या हो रहा है नदी की पागलपन लेकिन आपके अंदर जो रूपी नदी के पागलपन आप नहीं देख रहे हो जागृत और स्वप्न में ये इस तरफ दौड़ रहा है जगत के की तरफ और सशक्त में ब्रह्म की तरफ दौड़ता है तभी तो सुख और आनंद लाभ करता है बैटरी चार्ज हो जाता है फिर और चौबीस घंटे के लिए काम करने का हिम्मत हो जाता है आदमी को चार दिन नींद नए तो पता लग जाए आज भी कितने काम कर पाएगा बैटरी चार्ज वही हो रहा है ना में सुबह आनंद अनुभव करता है वहाँ पर यह अनुभूति है सुशिप्टी का मैंने सुख वक सोया था लेकिन वहां मैं और कुछ भी विशेष नहीं जानता हूं ऐसा अनुभव करता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह वृत्तिरूपी नदी जागृत और स्वप्रवस्थाओं में बाहर हो रहा है जगत की ओर दौड़ रहा है और यह वृत्तिरूपी नदी जो है सुषुप्ति दिशा में अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर जाता है और आनंद का अनुभव सुख का अनुभव थोड़ा बहुत अपनी अविद्या के साथ में अनुभव करता है ये विलक्षणता है भगवान की माया समझो चाहे आपकी अपनी लीला समझो कि जो आप सुषुप्ति में रचते हैं जरूर ब्रह्म की ओर आप जा रहे हैं लेकिन हम अविद्या को लेकर जाने क्या जरूरत आप आप है आपका विद्यालय के वहां जाने की जाना आप जाते लगता है कोई ऐसा विलक्षण मजबूरी है कि आप जब भी सुशुप्ति में जाते हो अपने साथ अविद्या को लेके जाते हो नहीं तो जो सुशुप्ति में जाए वो ब्रह्म हो जाए मुक्ति पे जाए वो ठीक वैसे ही दशाएं जैसे लांटन का है होता है आप लालटन को आप देखते हैं दो चीजें अनुभव कर सकते हैं लालटन से बाहर से लेकिन एक का अनुभव आप नहीं कर पाते एक तो लांटन रात्रि में जब जलाओगे तो प्रकाश फेंक रहा है प्रकाश को तो अनुभव कर रहे हैं दूसरा आप उसका गर्मी धीरे धीरे कमरा गर्म हो जाता है गर्मी भी अनुभव कर लेते हो लेकिन हाथ से उसको स्पर्श करके आग का अनुभव नहीं कर करते लांटे ग्लास से बंद और चाहते भी नहीं आप क्यों डरे जला देंगे इसलिए वह तो अग्नि का तीन स्वरूप में से दो का अनुभव करते हैं प्रकाश उष्णता और दाह्यता जलाने के स्वभाव दीपक में तीन स्वभाव प्रकाश हो देता है दूसरा गर्मी पैदा कर देता है और तीसरा जी छू दिया आपने तो जला भी देता है ठीक ब्रह्म में भी यही तीन स्वभाव है सत्य आनंद आप सत्य अनुभव कर रहे हो जागरूकता श्रुति हमेशा आप क्या बोलते हैं? मैं ही आप कभी नहीं बोलेंगे मैं नहीं हूं कौन मैं अपने दरवाज में खटखटाया आप भीतर से बोलते हो कौन है मैं मैं हूं तो सब जगह रहेगा तो सबका अनुभव 24 घंटा आप कर रहे हैं प्रकाश का अनुभव जब जब विषयाकार वृत्ति बन रही है और विषय का प्रकाश करते हैं और आप निश्चय करते हैं मैंने इस चीज को जाना तब आत्मा का प्रकाश स्वर्फ चित्त स्वरूप को अनुभव करते हैं लेकिन आत्मा के आनंद स्वरूप को आप अनुभव नहीं करते यदि उस आनंद स्वरूप को पूर्ण रूपेण अनुभव आपने कर लिया तो आपको जला देगा जैसे आप आगे में सीधा हाथ डाल तो हाथ को जला देता है। स्वरूप पूरा आपने डुबकी लगा दी पूर्ण रूपेण आनंद का अनुभव करने लग गए तो आपको जला के राख बना देगा कैसे मैंने आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा आपकी अहंता ममता नष्ट हो जाएगा आपका जगत खत्म होगा आप जीव बोलते वो भी खत्म होगा सब खत्म बाहर का आग बले आपके इस मांस चमड़ा को जला देवे लेकिन आनंद रूपी आग एक ऐसा विलक्षण आग है तो आपका अस्तित्व जो जीव भाव का था वह उसी को मिटा देता है इसलिए यद्यपि उस आनंद को आप चाहते हैं पूर्ण रूपेण चाहते हुए भी एक भय सा बनता है आपके अंदर क्योंकि हम मन जगत में दौड़ के आनंद जो लौकिक आनंद पाया हुआ है अनेकों के बीच में रहने का जो सुख पाया हुआ है वो तो अकेले में उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता है घबरा जाता है कई बार होता है विशेष रूप से बचपन में होता है आप किसी अपने बच्चे को घर में छोड़ दो साफ जाने की बात कही तो शुरू में तो कहा जाएगा मजबूरी के कारण से कोई नहीं जाके आइए मम्मी पापा सब जाओ जब सब चले जाते कुंडाला के अंदर बैठता है तो इतना डरता है इतना डरता है वो क्यों डरता है अकेला पन में डर जाता है सुनसान जंगल में पड़े हैं आप अचानक एक सूखा पत्ता गिरता है इतने से भी यहाँ हडकंप होने लगता है क्यों क्योंकि मन इतना द्वैत में आसक्त है कि द्वैत भाव में इतना आरूढ़ हो चुका है ब्रह्म भाव में आरूढ़ नहीं होता है उसको घबराहट होती कई बार आदमी ध्यान करते करते करते ऐसा होता एकदम चौंके जग जाता है भाई क्या हो गया कहते महाराज डर गया क्यों डर गया ऐसा तो मैं खत्म हो गया अरे तू खत्म कहा हो रहा था तू तो आनंद में जा रहा था मूर्ख वापस आके स्वाज्ञान तो में डूब गया तो एकाकी होता हुआ धीरे धीरे वह में जा रहा था ये तुम्हारा ज्ञान रूपी द्वैत भाव मिट रहा था तो मिटने से तुम तो धर रहे तो व्यक्ति उस ब्रह्मानंद का अनुभव कैसे कर सकता है वह उतना ही अनुभव कर सकता है जैसे लाटन के ग्लास छुओगे ना लाटन के ग्लास छूगे तो क्या करेगा वो भी जला देता है लेकिन थोड़ा जलाता है पूरा शरीर को जलाता नहीं सीधा आग को छूने से जैसा चलता वैसा नहीं जलाएंगे ना तो वही हालत है हम अज्ञान रूपये पर्दे के साथ जाते हैं वहां पर इस लांटन के ग्लास छूने के समान थोड़ा सा आनंद मिलता है थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो जाता है फिर हम इसमें लौट के आ जाते हैं नहीं तो व्यक्ति सुशक्ति में ही साक्षात ब्रह्म अनुभव कर सकता है क्योंकि वो नित्य विभु है सर्वगत है सब ऐसे महानजा आत्मा जो जवाह जो महान आत्मा है वो आज है इसका जन्म हुआ नहीं वह अजर है वह अमर है वो अमृत है वह अभय है वह भय है नहीं होने में भय पा रहा है यह कारण है मन उसमें आरूढ़ हो गया है मन उसमें द्वैत भाव में आरूढ़ हो गया है किसके वजह से वो उसको तो द्वैत भाव से अलग होकर द्वैत भाव में जाने में भय सा लगता है वास्तव में भय नहीं है भय सा लग रहा है वास्तव में अभय स्वरूप है उसका इसलिए कह दिया अमृत उसका वास्तविक स्वरूप तो अभय स्वरूप आजकल आश्रमों के नाम है अभय संन्यास आश्रम है वह हमेशा भय बना रहता है कब आश्रम निकाल के गोल करेगा पता नहीं चलता है कोठारी चला जाए कोई भरोसा नहीं मैंने अपने गुरु जी का या अपने वेदांत पर आए ना विद्यागुरु है उनका ही आश्रम है बनारस उसका नाम रखे अभय संन्यासम एक और आश्रम है उनका बाराबंकी में उसका नाम रखा अभय कुटीर तो हमने कहा गुरु जी नाम तो बड़ा सुंदर है इन्हें काम सब गड़बड़ लग रहा है हमको क्यों कहते हमको हमेशा भय कब आप निकाल दें कोई भरोसा नहीं आपकी कोटारी खतरनाक है तो उन्होंने कहा मेरे तरफ से अभय कहा आपके तरफ से अभय आश्रम तो गोल होगा ही आपके तरह से अभय से क्या लाभ है क्या कोठारी की तरह से अभय होना जरूरी है इसी तरह से भ्रम के तरह से हम अभय है तब तो क्या फायदा इन्हें बुद्धि के तरह से हम हो जाए तब तो हमारा काम चले क्योंकि बुद्धि तो है ना हमको जगत में लटर पटर करके सेंक रहा है हैं? जैसा ब्रेड को टोस्ट करते है ना उल्टा सीधा वैसे कभी जागृत कभी स्वप्न कभी जागृत कभी स्वप्न में लटक पटक लटक पटक बुद्धि दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर रहा है इधर कोठारी कभी निकालते कभी रखते कभी निकालते कभी रखते हैं, वही हाल है तो ये बुद्धि रूपी कोठारी जब हमें ब्रह्म का अभय को भी दिला देवे महंत का अभय पद को तब तो सब ठीक है तेजो होता नहीं इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसे श्रुति कह रही है यहाँ पर ना आत्मा बल हीने कोठारी को पठाना कोई साधारण बात नहीं है इस बुद्धि को पटाना है अपने वश में लेना है और हमारे काम निकालना है हमारा लक्ष्य की पूर्ति कर देनी है तो कहते उसके लिए बल चाहिए आयम आत्मा बलहीन लग या अभय पद रूपी आत्मा बलहीन पुरुष से प्राप्त नहीं होगा नहीं कह रहा है हृदय आते हार्दिक बल की बात में या नहीं कह रहा है हमारे पास तीन शक्तियां हैं शारीरिक शक्ति है विचार करने के लिए हमारे से शक्ति है और हृदय में हमारी भावनात्मक शक्तियां हैं तीनों शक्तियों का संतुलन किए बिना आत्मबल नहीं बढ़ सकता है हमारे अंदर ब्रह्म विद्या को पचाना है हर व्यक्ति पहचान नहीं सकता इन तीनों शक्तियों का संतुलन करना पड़ेगा आप हमारे किसी भी दर्शन शास्त्र को देखिएगा किसी स्मृति को देखिए पुराण को देखिए वेद को देखिए कहीं भी आप देखिए शास्त्रों को पलट के देखेंगे शास्त्र में तीन चीज आता है कर्म उपासना ज्ञान उपासना मैंने भक्ति क्यों एन दिया है आपकी शारीरिक शक्ति का संतुलन करने के लिए कर्म दिया है शारीरिक शक्ति का संतुलन करने के लिए कर्म दिया है हृदय में भावनात्मक शक्ति है उसे संतुलित करने के लिए भजन दिया है भक्ति उपासना करो और मन की विचारात्मक शक्ति फालतू जगत के विचार न करे इसके लिए हमें ज्ञान कांड दिया है कर्म उपासना और ज्ञान जब इन तीनों का संयुक्त प्रकार से निष्काम कर्म योग निष्काम उपासना और निष्काम भाग से ज्ञानाभ्यास करता हूं तो इन तीनों शक्तियों का संतुलन हो जाता है लोग कहते हैं महाराज आप तो बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा हो विद्वान हो वेदांत पढ़ते पढ़ाते आपको क्या जरूरत है कीर्तन करने का क्या जरूरत है भजन करने का आप तो ज्ञानी है हम कहते तुम तो हमको महान अज्ञानी बना दोगे लगता है ऐसा कह कर करके आप हमें महान अज्ञानी बना दोगे क्योंकि यदि केवल मन के विचार से हम ज्ञानात्मक तो क्रियाओं कलापों को चलाते रहे आरती न गावे आश्रम में थोड़ा बहुत भावनात्मक शक्ति का दौड़ने न दे सब गड़बड़ हो जाएगा और कभी कभी हम बगीचा आदि में काम करते तो कहते हैं आपको क्या जरूरत है काम करने का अरे विद्यार्थी को बोल दो झाड़ू मारते तो कहते आप क्यों झाड़ू मारते है आप तो महंगे महीने का गला घोट दोगे क्या है मेहनत मेहनत बोल बोल के तुम लोग शूली पे चढ़ा देते हो ऐसे नहीं करना अरे महत्व के बैठा बैठा सड़ जाएगा शरीर उसका बीमार हो जाएगा शारीरिक शक्ति का संतुलन नहीं होगा इसलिए उसको भी काम करने देना चाहिए उसे भी काम करना चाहिए बेफालतू तो शरीर फूलेगा नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगे इसलिए थोड़ा बगीचा में भी काम करना चाहिए झाड़ू मारना चाहिए कभी अपना कपड़ा भी धोना चाहिए कभी कुछ करो कभी कुछ करो शारीरिक शक्ति को भी संतुलन में डालो आरती महम्र भजन जरूर करना की भावनात्मक तो शक्ति भी संतुलित बना रहे और दो चार घंटा जगत के विचार को छोड़ के शास्त्रीय चिंतन करना ताकि जब मानस शक्ति जो विचार शक्ति है वह भी संतुलित बना रहे इस प्रकार जब तीनों शक्तियों का हम संतुलित करते हैं शास्त्र पद्धति के अनुसार तब जाकर के क्या होता है क्रियाकार जान आगम ज्ञानम सांगत्यम नकृत प्रवृत्तिया मृतनाथी एक बार भी यदि तो प्रकाश प्रकाशित हो जाए हमारे जो या विशिष्ट प्रकाश के पीछे जब व्याप्त सामान्य प्रकाश का आपको अनुभूति हो जाए तो कहते क्या होगा क्रिया कारक रूप मृदनाथी ये जो क्रिया क्रियाकार रूप को धारण किया हुआ जीव भाव जब खत्म हो जाएगा क्यों अज्ञानम आगम ज्ञानम सांगत्यम नास्त्य दोनों का परस्पर विरोध है अज्ञान और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकता इसलिए ज्ञान रूपी आत्मस्वरूप तो का जब अनुभव कर लेते हो तो अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा इसी तरह का स्पष्ट यहाँ पर एक क्षण के लिए भी आपने अनुभव किया आप तो बल को बढ़ाता व शास्त्र के आधार पर अवश्य ही उसका अनुभव हो सकता है लेकिन वो अनुभव आप कहेंगे महाराज इतना क्या जरूरत रखा है कल परसों कर लेंगे या अगले जन्म में देख लेंगे कोई तो जरूरी क्या इसी जन्म ब्रह्मानुभूति करना है क्या जरूरत है इस जन्म में मौज कर लेंगे खूब तो कमाएंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे अगले जन्म के लिए बुकिंग कर देंगे ब्रह्म ज्ञान को अभी से बुकिंग कर देंगे भगवान के कोर्ट में होता है ना आजकल रिजर्वेशन में अप्लीकेशन देना पड़ता है तो आपकी बार हम भगवान को अप्लीकेशन दे देते हैं। अगले जन्म में हमको ज्ञान देना इस जन्म में हमको खूब ठना ठन थन, ठना थन। भेजते रहो रुपया करोड़ करोड़ ताकि हम खूब बड़ा लंबा चौड़ा बनाए था अठबाट से रहे गाड़ी घोड़े में घूमें, नहीं, तो नहीं कहते हैं ऐसे करोगे दबे दी दचे महदी विनष्टी भूतेश भूतेश विचित्य धीरा प्रेत्य स्म लोग अमृता यह चेद अवेदित अथ सत्यम इसी जन्म में यदि आपने उसका अनुभव कर दिया तो आपका जीवन का कल्याण हो गया समझ लो न चेद यह आवेदित यदि आपने इस जन्म में उसका अनुभव करने की चेष्टा नहीं की महती विनस्ती अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं कि आपको मनुष्य शरीर मिलेगा और आप अवश्य ब्रह्म ज्ञान पाएंगे आपका आवेश मान लीजिए आपने एप्लीकेशन डाल भी दिया भगवान के कोर्ट में लेकिन एप्लीकेशन पड़ी रहेगी कब निर्णय होगा कोई भरोसा नहीं तो भूतेश भूतेश, भूतेश विचित्र धीरा इसलिए बुद्धिमान पुरुष करता क्या है समस्त प्राणियों में उसी आत्मचैतन ब्रह्म चैतन्य का अनुभव करने की चेष्टा करेगा पूरा कोशिश करता है वह ब्रह्म स्वरूप का ही हमेशा अनुभव करूं चाहे कोई गाली दे कोई कुछ भी कर दे कोई आरोप लगाए थे प्रत्यारोप लगाए थे कुछ भी करते रहे तो भी वह यह सोचता है आखिरी में ये भी ब्रह्म का एक विशिष्ट रूप है हमें इस विशिष्ट रूप से क्या लेन देने विशिष्ट रूप चाहे गाली बकरा हो चाहे थूक रहा हो हमें क्या लेन देन हमें तो उसका सामान्य रूप से मतलब है वो तो सामान्य रूप का हमारा प्रणाम है विशिष्ट रूप से कुछ भी करते रहे इस भाव से भूतेश भूतेश प्रत्येक प्राणी के अंदर उस आत्म तत्व को अलग करता हुआ उस विशिष्ट से भिन्न रूपे अनुभव करता हुआ धीरा आप हाँ, बुद्धिमान पुरुष पुष्प की उपलब्धि करते हुए इस लोक से जा करके माने इस जीते जी ही इस शरीर आदि से भिन्न होता उपाधि उनसे अपने आप अनुभव करता हुआ अमर भाव को प्राप्त कर लेता है भूतेश भूतेश विचित्र धीरा के लोकाद भवन थी। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ग्यारे स्कुंज में कहते हैं कि देखो उद्धव को समझाते हुए यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है वह तो दुर्लभ शरीर भी तुम्हारे लिए तो सुलभ हो गया है लेकिन हे तू तुम को इसको गवा रहा है क्यों इधर उधर भ्रमण में लगा हुआ है जगत की व्यवस्था में लगे हुए हो ये करना उचित तो नहीं है नृह देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लव सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मैयाकूल नभस्वते न तर आत्मा भगवान यहाँ तक कह दिया वो आत्मघाती है वो आत्महत्या है जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को प्राप्त करता हुआ आत्मचिंतन जो नहीं करता है पात्मा क्या रहा है पापनी हत्या कर लिया है समझ लो ये अवसर का वक्त हो रहा है निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम कभी यह सुदुर्लभ है यह सुदुर्लभ मृदे हम सुलभम सबसे पहली बात यह है यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हो गया है मृदे सुलभम सुदुर्लभम यह वस्तु निर्देह सर्वप्रथम तुम्हें प्राप्त हो गया और दूसरा तुम्हें प्राप्त हो गया है वो नौका भी मिल गया है संसार सागर पार करने के लिए कौन है वो नौका प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण जो गुरु तुम्हारे कान में स्पष्ट रूपे ब्रह्म तत्व का चिंतन करके दे रहा है वैसा गुरु रूपी नौका तुम्हें अनायास मिल गया है सुकल्पम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण मया अनुकूल नभस्वतें और मेरी कृपा तेरे ऊपर इतनी हो चुकी है कि हवा भी तुम्हारे अनुकूल चल रहा है नवस्वता ही वायु के रूप में मैं जैसे समुद्र के ऊपर नौकाए तब चल सकती है जब अनुकूल हवाएं हो तूफानी हवा आ जाए तो सरकार घोषणा करता है नौका वाले मत जाओ तूफान है खतरा है भगवान कह रहे हैं मैं तो तेरे अनुकूल हवा में बहा दिया है घर घर में पति पत्नी में लड़ा दिया भाई बहन में लड़ा दिया सब लड़ाई लड़ाई देख लो कौन से घर में कला नहीं है कलाती कली ही लड़ाई झगड़े का नाम ही कली है और हम लोगों को कली में जन्म दिया भगवान ने इससे बड़ा और क्या हमारे ऊपर भगवान कृपा कर सकता है बताओ असीम कृपा है कहते मया अनुकूल नभस्वते मैंने नस्वता इतम मया अनुकूल मेरे प्रति भक्ति भजन करने अनुकूल तुम्हारे प्रति हवा को भी मैंने तैयार कर दिया है फिर भी हे पुमान हरे मनुष्य तू कितना नीच है भवा न तरे फिर भी संसार सागर से तुम करना नहीं चाहते हो तुम आत्मा हो तुम आत्मा से आत्मा आत्माघाती है पाप ने आप की एक तरह से हत्या करने वाला हत्यारा है वह महापाप आप है ऐसे भगवान श्रीमद भागवत में भी वर्णन करते हैं सब कुछ अनुकूल कर दिया गुरु भी दे दिया मनुष्य शरीर दे दिया है सब प्राप्त होने के बावजूद भी केवल अपने सांसारिक क्रियाकलाप के लिए सभी का सदुपयोग कर लेता है किंतु जब भगवान से प्राप्त दिया हुआ या स्व अवसर को अपने आत्मानुभूति करने के लिए प्रयास नहीं करता है अत्यंत दुख का खेद की बात भगवान कहते हैं लेकिन यदि मान लो तुमने यदि मेरे दिया हुआ इस अनुकूल परिस्थितियों को अपनाते हुए गुरु की कृपा से गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश के मार्ग से चलता हुआ उस आत्म तो का अनुभव करेगा तो क्या होगा सै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती कहा मुंडक परिषद में जो कोई भी पुरुष यह अनुकूल परिस्थितियों में इसका सदुपयोग करता हुआ वह ब्रह्म को अनुभव करता है तो वह क्या होता है ब्रह्म ही वह भवती हो जाता है उसका जो अपना जीव भाव संसार का क्लेश सब समाप्त हो जाता है इस प्रकार से दो खंड के का पूरा होता है द्वितीय खंड भी प्रथम खंड में भगवान के ब्रह्मतत्व का आगम प्रदान अनिर्वचनीता को सिद्ध किए और दीय खंड में उसी ब्रह्म तत्व का युक्ति प्रदान होकर के अनिर्वचनीता को सिद्ध किया अविज्ञातम अविजानता यम ततम यशन वेद था वेदसा के केद्र अनिर्वचनिता को प्रकट कर चुके हैं इससे आगे अब तृतीय खंड आरंभ होता है एक उपनिषद का जिसमें यक्ष आएगा ये दिखाना चाहेंगे यहाँ पर संसार में जो कुछ भी वस्तु हम देख रहे हैं ये सारे वस्तु वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है जैसे टीवी स्क्रीन में दिखाई पड़ता वह सारा चित्र वह स्क्रीन से अलग नहीं है यह संसार रूपी चित्र भी उस ब्रह्म रूपी पर्दे से भिन्न नहीं है यह सिद्ध करने के लिए कथा आरंभ करते हैं जिसको हम यक्षोपाख्यान नाम से प्रसिद्ध यक्षोपाख्यान आरंभ हो गया इसके माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं यह ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है यह ब्रह्म ही से जगत प्रकट हुआ सा दिखाई दे रहा है ब्रह्म में यह स्थित है कल्पित है और ब्रह्म में यह अंत हुआ हो जाता है जैसे कि आपका अपना स्वप्न होता है उसके लिए तृतीय गणाख्यान आरंभ किया जा रहा है इस इसोपाख्यान के अंतर्गत जिस ब्रह्म तत्व कारण रूपता को कथन करने जा रहे हैं, वह ब्रह्म यह जगत का कारण होता हुआ भी जैसे पहले बता चुका हूँ इसके साथ संग उसका नहीं होता संबंध नहीं होता असंगो नहीं सज्जता पद्म पत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते गीताजी में जिसे कमल के पत्र के ऊपर जल का बूंदता है लेकिन वह बूंद उसको गीला नहीं कर सकता उसी प्रकार से सारा जगत मुझ में कल्पित होता हुआ अभी इस जगत का जब रागतवेश हमसे संस्पर्श नहीं कर सकते न लिप्य थे लोक दुख के ना यह कठोर प्रसद में कहा है कि लोक दुख के ना यह बाह्य जो लोक दुख है इसके द्वारा न लिप्य आत्मा का संग नहीं होता जरा मृत्यु मत जरा मृत्यु चाहती में कहा ये जरा मृत्यु का भी अतिक्रमण करके विदिषित ब्रह्म, विजर हो कहते हैं विजर है छंद्रिषद में सत्य काम असत्य संकल्प कद ऐसा निर्निराकार ब्रम है वह जगत को कैसे दिखा सकता है कहते है सत्य काम है और सत्य संकल्प वह तो माया रूपी जो है कल्पित वस्तु ने कल्पित जगत को खड़ा करके दिखा देता है व्यवहारिक सत्ता का दृष्टि से बात कही जाती है वास्तव में ना माया है वहां ना तो जगत ना न बंधो न मुक्ति वास्तव में ना बंध है ना मुक्ति है बंधन के व्यवहार भी अज्ञान का दृष्टि से मुक्ति व्यवहार भी अज्ञान का दृष्टि शास्त्र ज्ञान शास्त्र सब कुछ में ही है जब कुछ भी है बोलोगे कुछ है आपने कहा तो अज्ञान अब है कर तो ब्रह्म फर्क है देखो है का मतलब है ब्रह्म कुछ है माने अज्ञान ज्ञान और अज्ञान में यह भेद है अस्ति कितने उपलब्ध वे ब्रह्म है किंचिदस्ति आपने कह दिया घटोसी पटोसी मठोसी अज्ञान से ब्रह्म से मैं मने ये इसलिए कहते हैं सत्य संकल्प सत्य कामेश सर्वेश साधु कर्म कारेश सर्वेश मांडव के उपनिषद में आया सर्वेश सर्वाधिपति सर्व कामहा इस तरह से कौशितों परिषद साधु कर्म कारो तो को उपनिषद में कह दिया जिसको ऊपर उठाना चाहता है उसे साधु कर्म कराता है जिसे नीचे गिराना चाहता है उसे असाधु कर्म कराता है तो भगवान खुद कराने वाले हैं आप तो कटपुत तो भी हो लेकिन अहंकारी मोड़ आत्मा करता हम इति मन्य थे लेकिन अहंकार केवल फालतु का कर लेते हम करने वाले हैं मैं करता हूं मैंने ऐसे बोला मैंने वैसे किया अरे करते वो है कराते वो है लेकिन कहते हो, मैं यही सब गड़बड़ हुआ है सब कुछ अध्यास है स्वरूप का विस्मृति और धर्म का विस्मृति स्वरूप अध्यास पहला दिन भी हमने बताया था नष्टो मोह लब्धा स्मृति किसकी हुई स्वरूप का स्मृति हो गई मोह किसका नष्ट हुआ धर्म के प्रति जो हुई थी उसका मोह नष्ट हो गया तो स्वरूप का अध्यास और धर्म धर्म, धर्म, धर्म का अध्यास जो हुआ है इन दोनों अध्यासों की निवृत्ति ही मोक्ष है ज्ञान का निवृत्ति मोक्ष है ज्ञान का प्राप्ति मोक्ष नहीं है ज्ञान तो आपका अपना स्वरूप है तो आप प्राप्त होने वाला वस्तु ही नहीं है इसलिए कहते हैं अनष्टन अन्योभि श्वेता श्रोत में मुंडक में सब जगह में आया द्वासपूर्णा सूजा सखाया समान आ? कहते वृक्षम पर जाते वहासपूर्णा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते सात दन्नम की प्लती सात दन्नम की साधी पलमती अनस्टन्य उनमें से एक ऐसा है जो अपने कर्म फल रूपी चीज को चाट के बड़ा आनंदित हो रहा है और दूसरा वह है जो चटक-टकाते तक देखते रहता है ये शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूपी एक घोंसला है उस घोसले के अंदर दो चिड़िया बैठे हुए है द्वा सुपर्णा दो चिड़िया है सुंदर सुन्दर पंख वाले है सखाया एक साथ आहर रहते हैं एक साथ ही आना जाना उनका एक साथ उठना बैठना सब एक साथ है क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता ब्रह्म न हो तो जीव कहा आएगा ब्रह्म का प्रकाश जब बुद्धि में पड़ी तभी तो उसका नाम टीव पड़ा इसलिए जीव और ब्रह्म दोनों साथ साथ रहने वाले वस्तु है सूझा सखाया समान वृक्ष हम शरीर एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं जाते दोनों ऐसे आलिंगन किए हुए हैं जैसे मान लो एक घोसले में बैठा हुआ दो चिड़िया है एक उनमें से एक ऐसा है जो दूसरा बन के रह रहा है द्वैत भाव से रह रहा है और अपने कर्मफल का बड़ा आनंद से चाव से दुख को भी भोगता है सुख को भी भोगता है फिर भी उससे अलग होना नहीं चाहता है ऐसा अविलक्षण है एक और दूसरा क्या करता है उस अज्ञान के वजह से डूबा आवाज सुख दुख में जो डूबा हुआ उस व्यक्ति को देखते हुए चुपचाप अनुभव करता है अनुष्ट अभिचा इस प्रकार से वही परमात्मा का ही प्रकाश के सत्ता से सत्ता को प्राप्त करता हुआ यह जीव जो सकल संसार का अनुभव कर रहा है यह सब कुछ मिथ्या है यह सिद्ध करने के लिए अहंकार को भंग करने के लिए यह क्षोपाख्यान आरम्भ हो रहा है जिसका रहस्य है एदस्य वाक्षर ऐसी प्रशासन गारेगी सर्वे कद इस अक्षर की बृदाण को प्रशोध मैत्री को समझा गार्गी को समझाते हुए कि किसी भ्रम के महाराज कहते हैं कि ब्रह्म के प्रकाश में यह सारा संसार चल रहा है क्या है सूर्य क्या है चंद्रमा एक दिन भी वो छुट्टी नहीं ले सकता है बेकार घूम रहे हैं देख लो भगवान सूर्य जी चाहे की हम एक मिनट का भी छुट्टी करे आराम करें वो नहीं कर सकते चंद्रमा है वायु है सारे देख लो कैसे हैं निरंतर अपने अपने कार्य कर रहे हैं कभी थकते भी नहीं हैं और एक दिन भी फालतू का भी नहीं छुट्टी नहीं मिलता फालतू छुट्टी हम को मिल जाते हैं ना दो में पड़ जाते हैं तो हम लोग को फालतू छुट्टी मिल जाती है लेकिन और सूर्य जी को कोई फालतू छुट्टी नहीं तो राष्ट्रपति मर गया कोई मर गया ऑफिस में रहते तो कई को छुट्टी मिल जाता है तो छुट्टिया मिल जाते हैं लेकिन ये ऐसा लोग हैं, सूर्यादी इनको कोई फालतू छुट्टी नहीं है छुट्टी का आराम भी नहीं एक मिनट का आराम करने के लिए भी वो बैठ नहीं सकते क्यों ऐसे? तो ब्रह्म का शासन इतना जबरदस्त शासन है उसमें उन्हें सब कुछ करना पड़ता है वह ब्रह्म के शासन को चल रहा है और वह ब्रह्म कहाँ है साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म यह आत्मा सर्वंतर वह कहा है कहो साक्षात है वह कहीं बाहर नहीं ढूंढना नहीं पड़ता वह आपके भीतर में है क्योंकि वो आपसे भिन्न नहीं है वह आप ही हैं। बस तो इसका अनुभव करने के लिए एक कथा आरंभ करते योपाख्यान नाम से अन्य औसव अन्य स्मृति न संवेदा क्योंकि जो व्यक्ति उसको भेद दृष्टिया समझता है वह तो उसका अनुभव नहीं कर सकता ब्रजारण गोप्रसा ने कहा अन्य औसव अन्य स्मृत वह अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसा भेद बुद्धि जो करता है वह तो भ्रम को कभी नहीं जान पाता अवश्य रूपेण मृत्यु से भयंकर मृत्यु रूपये जो है नीचे प्राप्त करते रहता है इसलिए भेद दृष्टि करने वाला गलत है और भेद दृष्टि करना यह वास्तविक सत्य है ये अब आपको दिखाने के लिए आरम्भ हो रहा है इसोपाख्यान में सबसे कहले कहते हैं ब्रह्म देवे जिज्ञ तस्मणो विजये देवा अमय अंत मंत्र आरंभ होता है किसी जमाने में देवता और राक्षसों का आपस में लड़ाई हुआ लड़ाई में क्या हुआ देवता जीत गए देवता जीत गए देवता जब जीत गए तो ब्रह्म का विजय था वास्तव में ब्रह्म ही जीता है लेकिन उस पर अहंकार करने लग गए ते विजये उस ब्रह्म का विजय में देवताओं ने अहंकार किया देवा हम अंतर तो लगे हमारे बल से हम जीते हैं और कोई ईश्वर ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ जैसे होता है ना बिगड़ जाए तो उसने किया बन जाए तो मैंने किया हमने बनाया ऐसे थोड़ी है हमने बनाया तब तो चला अब बिगड़ गया तो क्या कह हमने मैं कहा तो माना नहीं ना हमने कहा उसे माना नहीं इसलिए तो बिगड़ गया उसमें भी अपने तरह लेने के लिए खींचता है तो कहते तो मेरे वजह से बिगड़ गया या नहीं बोलेगा सर स्वीकार कर देवता लोग भी जब आसुर लोगों से हार गए थे तब कहते भगवान ने कृपा नहीं की इसलिए हार गए। और हमारी गद्दी छिन गई और भगवान के पास दौड़े हाथ जोड़े प्रार्थना किए भगवान ने लीला रची और जीत गए जीत गए तो बात कहते भगवान को दौड़प हमने जीता है भगवान की कृपा से थोड़ी होगा हमने अपने बल से जीत लिया ऐसा उन्होंने अहंकार किया क्योंकि उनके अंदर भेद बुद्धि घुस गई, वो समझी नहीं मत स्मृति ज्ञानम अपोहन चा गीता जी ने का पंद्रह अध्याय जो अभ नित्य पाठ करते उसमें मत स्मृति ज्ञानम अपोहन मुझसे स्मृति होती है मुझसे ज्ञान मुझसे भूल सब कुछ मुझसे स्मृति भी होती है नई तरफ भगवान कहते हैं न पुण्य का ग्रहण करता हूँ की मेरे तरफ से सारा चीज होता है किसी का मैं कोई चीज लेन देन नहीं करता और फिर भी मेरे से सब कुछ भी हो रहा है लीला करता हूं मई लेन देन करते हैं आप देखो क्या कमाल है यहाँ भगवान कहते हैं मैं तो क्यों लीला करता हूँ और ये आज्ञानी बीच में घुस करके उसका लाभ लेता है कहता है मैं करता हूँ और सब तो सुख दुख भी स्वयं झेल रहा है पाप पापुण्य भी स्वयं बटोर ले रहा है उसका मेरे से कोई लेनदेन लीला करना करना मेरा है बाकी लेनदेन आपका अपना और जिस दिन आप लेन देन करना छोड़ोगे तो आप भी लीला करने वालों में से हो जाओगे क्योंकि लीलाधारी और लीला में अंतर है नहीं फिर आप भी वही हो जाओगे बस इतना ही लेन देन छोड़ना है ये लेन देन जब तक बना रहेगा तब तक लफड़ा मिटने वाला नहीं इसलिए कहते हैं भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा अब यहाँ देखो विजय का दे, लेन देन के मामले में विजय कर रहे हैं ना जो विजय हुआ वो मेरा ले लिया अपने हार गए थे तो भगवान का था भगवान के पास गए तो लेन देन कर रहे हैं ना ये लोग तो लेन देन करने वाले होने के नाते अब इसका मतलब यह हुआ देवताओं के अंदर भी अज्ञान इतना जबरदस्त घुस गया इतना अहंकार हो गया विजय के ऊपर ब्रह्म का ईश्वर का विजय को अपना विजय समझ करके बैठ गए अब उसके लिए भगवान ने सोचा ब्रह्म ने ये तो ठीक नहीं है तो क्या करें एक वो नाटक हैं इनको ज्ञान देने के लिए किसी का नाम यक्षोपाख्या कथा आरंभ होता है यक्ष की कथा इसके पीछे आप पहले थोड़ा सा और ध्यान दें ये माया जो सबको रही है थोड़ा इसको समझना है बिना माया को समझे ना माया मिलेगी ना राम दोनों ही जाओगे तो इसलिए माया को पहले समझना जरूरी है राम तो मिलेंगे ही वो तो अपना रूप ही है दूसरे तो है ही नहीं लेकिन जो दूसरा जो घुसा पड़ा है उसको समझना जरूरी है उसको समझेगी ना काम चलेगा इसे मान लो आपके घर में अचानक चोर घुस गया अब उस समय ये देखने फिरोगे कि मेरा बेटा कहाँ है मेरा पति कहाँ बैठा है मेरा ये कौन कहाँ बैठे है अरे उस समय आप यही देखेंगे कि मैं किस तरह से चोर से सीधा मुकाबला करूं किस तरह से इसको फसा लूं बैठा लूं और उसको यहीं से लौटा लूं कुछ मार टाल दे करके कुछ न कुछ उपाय करने का वहीं से सोचोगे आप ये नहीं तो क्यों कौन कहाँ बैठा है की वो तो अपने है ही वो थोड़े मेरे नुकसान करने आए हैं इसी तरह से राम तो अपना स्वरूप है ही उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें ढूंढ के समझना वह है जो चोर हमलों के अंदर घुसा पड़ा है वह है माया अज्ञान है, अविद्या है इसके बारे में किसी कवि ने कहा माया की गति छाया जैसी धरे चले तो धावई पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवई कभी कहता है माया की लीला बड़ी गजब है कोई समझना इसका आसान नहीं है माया की गति छाया जैसी आपकी अपनी छाया जैसी है वैसी है आपकी माया आपकी ही माया है इसलिए आपकी छाया जैसी चलती है घर रही चले तो ढावाई आप चाहते है उसको पकड़ लू नहीं तो आप पकड़ नहीं सकते अपनी छाया को आप चाहेंगे उसको बांध तो नहीं बांध सकते आप जो कहो मैं अपनी छाया को काट के अलग कर दूं? तो नहीं कर सकते लेन ही जरूर है आप चलेंगे तो वो चलेगा आप बैठेंगे तो भी बैठ जाएगा आप दौड़ेंगे तो वो दौड़ेगा उसी तरह से आपकी अपनी माया आप जहा जाएंगे आपका पीछे पीछे यहां तक बड़े बड़े विरक्त संत महात्माओं का पीछा नहीं छोड़ा आगे कहते पीठ फेर जो त्याग चल रही जितने माया की ओर पीठ फेर दिया त्याग के चल दिया लेकिन तो पाछे पाछे आ गई फिर ये माया छोड़ती नहीं वो पीछे पीछे और ज्यादा सवार हो जाती जितना माया से दूर भागने की चेष्टा करोगे उतना ही माया ज्यादा आपका पीछा पड़ जाती लोग कहते हैं महाराज हमसे कहते कई लोग आपने आश्रम ऐसे जगह क्यों बनाए चारों तरफ ऐसा मोहल्ला ऐसे जगह आप बैठे हो है? क्या जरूरत का मैं कहता हूँ अभी आप लोगों को यमपुरी का आनंद नहीं मिला है यमपुरी का आनंद का अनुभव यदि हो तो ये बात नहीं उठेगी हम जिस प्रकार के मोहल्ला में हैं वो तो साक्षात यमलोक है उस यमलोक के चारों विभिन्न प्रकार के नरक है उस नरक का आनंद लो तब ब्रह्मानंद की महत्व समझ में आएगी जंगल में एकांत में बैठोगे गाँव से गांव से मिल रहा है तो ब्रह्मानंद के महत्व समझ में नहीं आने वाला और ब्रह्मानंद को भूल जाओगे गांव की आटा चावल में रम जाओगे यदि साधु को साधुता में रहना है उसको यमलोक का बीच में जीना पड़ेगा तभी उसके साधना कि कसौटी पता चल सकता है कि तुम कहां तक अपने भजन में परिपक्व हो पा रहे हो जिसमित संसार से वैराग्य का स्मृति वह नरखी आपको दिला सकती है स्वर्ग कभी आपको वैराग्य नहीं दिला सकती वैराग्य भी प्राप्त नहीं हो सकता है दुख से वैराग्य बड़ा आसान हो जाता है आज जितने भी व्यक्ति वैराग्य लेके संसार से छोड़ के आता है क्यों कहीं ना कहीं उसको दुख सता है नहीं तो वैराग्य उसको आसानी से हो गई सुख रहते हुए वैराग्य होने के प्रति अनेकों जन्मों का महत्वपुण होगा जो व्यक्ति अनंत सुख प्राप्त करता हुआ विवाह विरक्त हो जाए क्योंकि वैराग्य से युक्त माया को आप पीट फेर करके चल देते तो माया आपको छोड़ती नहीं है वहां पर भी आपको सताएगी जरूर इस माया पर लाथ मारना भी आसान नहीं माया को पकड़ना भी खतरा है दोनों तरफ से आग के समान है ये माया इसको संभालना कठिन जैसा अग्नि ठंडी के दिनों में आपको लाभ करता है रोटी सेकने में भी काम आता है तापने में भी आनंद है सब कुछ है। लेकिन जितना दूरी पर रहे वह उचित दूरी रखना पड़ता है ज्यादा नजदीक गए तो खतरा दूर रहोगे तो लाभ नहीं